नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और शीर्षक है चंबक डिबिया दिया मैं इस जम्बक की डिबिया से डरता हूं क्योंकि इसी से मैंने एक आदमी का का खून कर डाला है। मैं जानता हूं कि यही डबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए उसके बाद हम सब लोगों ने उनसे पूछा जम्बक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर कैसे हो सकती है सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था बड़ा मेहनती बड़ा ईमानदार जब हमारी माँ महीनों तक घर के बाहर रहती थी तब वह सारे घर की देखभाल करता था एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुआ करती थी एक बार यही बरसात के दिन थे मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल दाने से उगाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिब्बिया खरीद लाया मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे वहीं मैंने वो डब्बी खोली बहन के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था जब मैं बहन के दानों पर जम्बक लगा चुका तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा काय भैया इसे ई सब अच्छो हुई जय है मैंने कहा हाँ खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह ये दवा काम आती है इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है मां कह रही थी बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है कहाँ गई कौन जाने बड़ी बहन कह रही थी उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है कल उसकी भाव जायी थी ना उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियां थी पिताजी कह रहे थे कहीं महाराज ना ले गई हो अखिल उससे कह रहा था कि ये गोरे होने की दवा है लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं अखिल पास ही बैठा पड़ रहा था पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला बापू महाराजन तो हमेशा गोरे होने की फिक्र में ही रहती है मुझसे फिर पूछा कि ये क्या है तो मैंने भी कह दिया गोरे होने जब भैया लगाई हे देखी रही फिर हम नहीं देखी सरकार मुझे क्रोध आ गया तो डिबिया के पंख लगाकर उड़ गई केठानी ने मेरी तरफ देखा बोला भैया मैंने कहा चुप हो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई ये सब तुम ही लोगों की बदमाशी है किठानी कुछ ना बोला वहीं खड़ा रहा और अपने कमरे में चला गया मैंने सुना वो मां से कह रहा था मालकिन चल के मोर कोठरी खोल देख ली मैं काी हूं दवाई ले जाए के फिर जौन चीज लागी मैं मांग ना लई हूं सरकार से मैं कोर्ट उतार रहा था न जाने क्यों मुझे क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला चले जाओ अपना हिसाब लेकर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है माने बहुत समझाया पर हम भाई बहन माने ही नहीं माने ने किठानी को बहुत रोकना चाहा और वो यही कहता रहा जब तक भैया माफ ना करेंगे अपने मुंह से मुझे रुकने को ना कहेंगे मैं नहीं रुकूंगा मैंने केठानी से रुकने को ना कहा और वो ना रुका हमारे घर की नौकरी छोड़कर वो चला गया घर के सब लोगों को वो बहुत प्यार करता था वो गया जरूर पर तन से गया मन से नहीं माँ को भी उसका भाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज्यादा वो मेरे कमरे को साफ रखता था सजाकर रखता था फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था मेरी जरूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह ना सका कि केठानी को बुला लो जो कि मैं हृदय से चाहता था एक दिन मां ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है मैंने सुना मेरे दिल पर ठेस लगी बूढ़ा आदमी डगमग पैर भला वो गारा मिट्टी का काम कैसे करेगा फिर भी चाहा कि यदि मां कहे कि केठानी को बुला लेती हूं तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि हां बुला लो पर इस बार मां ने केवल उसके गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी थी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है चालीस फुट ऊपर चाली पर चढ़ा आह बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था मेरी अंतर ने मुझे काटा ये सब मेरे कारण है और मैंने तभी निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर मां से कहूंगा अब किठानी को बुला लो वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है इतनी कड़ी सजा उसे मिलनी नहीं चाहिए दिन भर मुझे उसका ख्याल रहा शाम जरा जल्दी लौटा रास्ते पर ही राय साहब का घर था मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी सुना की एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया पास जाकर देखा के था, था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा घर आकर मां से सब कुछ कहा मां उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो मां अपने सिलने वाली पोटली उठा लाई नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली जंपक की डिबिया खट से गिर पड़ी